मित्रों, अब्दुल के के एक सदस्य ने विश्व न्याय मंदिर द्वारा लिखी गई एक श्रद्धांजलि को पढ़ा वही श्रद्धांजलि आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं अब्दुल बहा की महान चेतना को अपने शाश्वत गृह में आरोह किए हुए अब एक शताब्दी बीत चुकी है उनके जन्म का संयोग धर्म के शौर्य के भोर के साथ हुआ था और उनके निधन ने इसके अंतिम कालखंड पर सूर्य के अवरोहन को इंगित कर दिया उन्होंने किस प्रकार एकता की ताकतों को मूर्त रूप दिया इसका स्पष्ट इस प्रमाण उनके अंतिम संस्कार के दृश्य से अलग कल्पित नहीं किया जा सकता जब इस भूमि पर हर पंथ के जनों का विशाल जनसमुदाय अपनी साझा क्षति का शोक मनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुआ उनके दिनों में धर्म को अपनाने वाले अनेक मित्रों ने केवल उनका अवलोकन करके शिक्षाओं की चेतना को आत्मसात कर लिया था आज भी यदि हम अपने जीवन को उसी चेतना के साथ संरेखण करना चाहते हैं तो हम मास्टर के द्वारा स्थापित उदाहरण की ओर देखते हैं जिनके वचन और कर्म में हावला के प्रकटीकरण से दमकने वाले प्रकाश की चमक परिलक्षित होती है उनका उदाहरण हर दृष्टि से बहाई पहचान के केंद्र में में में में है। अपने संपर्क में आने वाले लोगों में आध्यात्मिक संवेदनशीलता बढ़ाने की चाहत में प्रत्येक बहाई बेहतर ढंग से यह समझने के लिए उनकी ओर मुड़ सकता है कि धर्म के प्रकाश को कैसे फैलाया जाए और एक उदाहरण का अनुसरण कैसे किया जाए उनकी अपनी सलाह कि शिक्षक को पूर्णतया प्रदीप्त तो होना चाहिए जिससे उसकी यह अब्दुल बहा के संपर्क में आने से रूपांतरित हो जाने वाली अनगिनत आत्माओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है अनगिनत सबक सीखे जा सकते हैं कि कैसे उन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति को लगातार एकता के वृत्त को विस्तार देते हुए रूप रंग भाषा प्रथा या विश्वास की किसी भी की परवाह किए बिना दिव्य शिक्षाएं प्रस्तुत की। की उनके प्रेम की ने एक ऐसे समुदाय का निर्माण किया जो उस समय भी समाज का एक प्रतिनिधिक अंश होने का दावा कर सकता था उनके प्यार ने पुनर्जीवित पोषित प्रेरित किया मनमुटाव को परे किया और सभी का ईश्वर के प्रति में स्वागत किया आज सामुदायिक निर्माण का किया गया प्रत्येक प्रयास प्रत्येक शैक्षिक गतिविधि और प्रत्येक शिक्षण पहल हमारे अपने प्रयासों के माध्यम से उसी प्रेम के अंश को जो उन्होंने प्रत्येक आत्मा में बरसाया, संचार करने की आशा रखता है इस तरह के प्रयास ही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है जो उन्हें इस शताब्दी वर्ष पर और उसके बाद आने वाले हर दिन दी जा सकती है हम बहावला को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विश्व को न केवल अपनी शिक्षाओं में पवित्रता भक्ति और सत्य निष्ठा का एक मानक दिया जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा आत्माएं सदैव कर सकती हैं, बल्कि मास्टर के रूप में एक है उदाहरण भी दे दिया कि इस स्तर का जीवन कैसे जिया जा सकता है मानवता जैसे जैसे संकट दर संकट से घिरती जा रही है महान्तम नाम का समुदाय जो इस तरह की उथल पुथल के जोखिम से अलग नहीं रह सकता अपने सामने अब्दुल बहा का आदर्श उपलब्ध होने से विशेषाधिकृत है न तो जोखिम और न ही बाधाएं उन्हें अपने मिशन को पूरा करने से रोक सकी चाहे समय की जरूरतों को पूरा करना हो या भविष्य की तैयारी करनी हो न तो विपरीत परिस्थितियां और न ही संसार की घटनाएं उन्हें अपने मार्ग से विचलित कर सकी शांत आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय ईश्वर के मार्ग में कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं का स्वागत करते वह गति गतिरोधों से विचलित नहीं हुए कितने निरंतर थे उन पर किए जा रहे आक्रमण कितने दर्द भरे थे उनके द्वारा उठाए गए बोझ हम उनकी सम्मानित बहन महंतम पाती के शब्द प्रमाणों को याद करते हैं कि रात के अंधेरे में उनके वक्ष की गहराई से उनकी आहों को सुना जा सकता था और जब दिन प्रारंभ होता था तो उनकी प्रार्थनाओं का चमत्कारिक संगीत उच्च नगर की निवासियों तक आरोहन करता था समय बीतने से उस विस्मय में कमी नहीं आई है जिसके साथ हम उनकी भूमिका और व्यक्तित्व को देखते हैं जो केवल बहावला के धर्मकाल में ही नहीं बल्कि धार्मिक इतिहास के पूरे क्षेत्र में एक अद्वितीय कार्य को पूरा करती है और जैसा कि शोगी अफिंदी ने आगे पुष्टि की है वह है और सदैव ही माने जाने चाहिए सर्वप्रथम बहावला की अद्वितीय और सर्वव्यापी संविदा के केंद्र और धुरी उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति उनके प्रकाश का निष्कलंक दर्पण उनकी शिक्षाओं का परिपूर्ण उदाहरण उनके शब्दों का त्रुटिहीन व्याख्याकार प्रत्येक बहाई आदर्श का उदाहरण हर बहाई सदगुण का अवतार प्राचीन मूल से निकली परम शक्तिशाली शाखा ईश्वर के कानून का अंग जिसके चारों ओर सभी नाम परिक्रमा करते हैं मानवता की एकता का मुख्य स्रोत सर्वमहान शांति का प्रतीक इस सर्वाधिक पवित्र धर्म व्यवस्था की केंद्रीय कक्षा का चंद्रमा निहित और अपनी अपनी और अपनी अपनी सर्वाधिक सच्ची, सर्वोच्च निष्पक्ष अभिव्यक्ति इस जादुई नाम अब्दुल बहा में पाती है वह इन उपाधियों से उच्च और परे ईश्वर का रहस्य है एक अभिव्यक्ति जिसके द्वारा बहावला ने स्वयं उन्हें नामित किया है और जो किसी भी तरह से हमें उन्हें अवतार का स्थान देने के लिए आधार तो नहीं देता पर इंगित करता है कि किस प्रकार अब्दुल बहा के रूप में समायोजित किए गए हैं प्रिय सहकर्मियों हमने आपको न केवल अब्दुल बहा की स्मृति का सम्मान करने और उनकी परीक्षाओं और विजयों को याद करने बल्कि हमारे साथ अपने आप को और उन समुदायों को भी जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं ईमानदारी से उस धर्म की सेवा करने के लिए जिसके लिए उन्होंने अपना अस्तित्व ही न्योछावर कर दिया पुनः समर्पित करने के लिए बुलाया है आशीर्वादित सौंदर्य द्वारा उनको सौंपे गए पवित्र कार्यभार को पूरा करने के लिए उन्होंने बाहे विश्व को दो अधिकार पत्र सौंपे जो तभी से इसकी प्रगति और विकास को निर्देशित कर रहे हैं एक थी उनकी दिव्य योजना की पातियां, जिसके माध्यम से हर देश में ईश्वर का शब्द प्रख्यापित हुआ है दूसरा था उनका इच्छा पत्र और वसियतनामा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक प्रक्रिया को गति प्रदान की अब रचनात्मक युग की पहली शताब्दी के अंत में और वैश्विक योजनाओं की एक नई श्रृंखला के प्रारंभ में मास्टर की ईश्वरीय योजना की त्वरित प्रगति स्पष्ट दिखाई दे रही है अंतरराष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक संस्थाओं और एजेंसियों के विशाल समूह के अस्तित्व से पिछले सौ वर्षों में प्रशासनिक व्यवस्था का जैविक विकास प्रदर्शित होता है जो आस्था की चेतना को प्रणालित और विश्वव्यापी बाहरी समुदाय के प्रयासों को मार्गदर्शन और अवलंबन करती है वह संविदा जिसका केंद्र अब्दुल बहा थे एक अभेद गढ़ बनी हुई है हम इस बात से आनंदित होते हैं कि कैसे संविदा प्रत्येक अनुयायी को एक साझा मिशन की ओर उन्मुख करती है एक गतिशील एकता बनाए रखती है हम अपने आप को आश्चर्यचकित पाते हैं उस सर्वव्यापी प्राधिकार से जो उनके अटूट धैर्य और समझ के साथ था प्रत्येक स्थिति में उनकी बुद्धिमत्ता की तीक्ष्णता से उनके अस्तित्व की अनंत कोमलता और उनके असीम प्रेम से जिसे हर मुक्त आत्मा द्वारा महसूस किया जा सकता है लेकिन उनके अतुलनीय गुणों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर प्रेरणा उस स्मरण से बाधित होती है कि उन्होंने कभी प्रशंसा या सांसारिक मान्यता नहीं मांगी और इसलिए हम साक्षी देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं हम सभी के हृदयों के प्रिय अब्दुल बहा आपका सब कुछ सेवा भाव ही था एक सेवा भाव पूर्ण शुद्ध और वास्तविक दृढ़ता से स्थापित स्थायी प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट और किसी भी प्रकार की व्याख्या के अधीन नहीं हम आपके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा के लिए उस संविधा जिसे आपने उद्घोषित, संरक्षित और सिद्ध किया को बनाए रखने की हमारी प्रतिज्ञा के लिए आपके कालातीत मार्गदर्शन और व्याख्याओं के प्रति निष्ठा की हमारी हार्दिक अभिव्यक्ति के लिए आपके उत्कट निवेदनों और प्रभेदनों के लिए उपलब्ध शब्दों को आरक्षित रखते हैं। यही प्रतिज्ञा इस समय सौंपे गए मिशन को पूरा करने के लिए जगत के लिए जगत दृढ़ कठिन परिश्रम में प्रकट होती है। इस समुदाय को आपके उदाहरण के अनुसार जीने का प्रयास करते हुए देखना हमारे लिए आपके इन शब्दों का आह्वान करता है, है मित्रों ईश्वर की स्तुति हो कि हर देश में ईश्वरीय एकता का ध्वज फहराया गया है और हर तरफ आभा साम्राज्य का स्वर लहराया गया है उच्च शिखर के सहचरों का पवित्र स्वर्गदूत या बहाउल आभा का उद्घोष विश्व के हृदय केंद्र में कर रहा है और ईश्वर के शब्द की शक्ति अस्तित्व के शरीर में सच्चे जीवन की श्वास दे रही है अतः हे निष्ठावान मित्रों यह तुम्हारे लिए उचित है की अब्दुल बहा के साथ आत्म बलिदान तथा ईश्वर के धर्म की सेवा में दिव्य दहलीज के प्रति दास्ता में शामिल हो यदि इस प्रकार की सर्वोच्च को का प्राप्त करता बना दिया जाएगा और मानवता की एकता की लालसा विश्व के हृदय केंद्र में परम सौंदर्य और आकर्षण में प्रकट होगी यह अब्दुल बहा की सर्वाधिक प्रिय इच्छा है जो निष्ठावान है उनकी यह महानतम उत्कंठा है महिमाओं की महिमा तुम पर टिकी है